कार्य का चल रहे रही थी तो जीव है जब निमित्त नहीं रह गया परमार्थ ज्ञान के द्वारा जन्म का निमित्त जो माना जाता धर्मा धर्म आदि उसका भी कारण विद्या ही नष्ट हो गई जब कारण गई तो कार्य भी नहीं रहा तो जब निमित्त नहीं रह गया तो जीव का जन्म वहां रह गया चित्त निमित्त अनुत्पत्ति जो अनुत्पत्ति है यही मोक्ष है वही सम वही सर्वता निर्विशेष है वही अद्वया और अद्वितीय है वास्तव में सर्वस्य सेवई, वास्तव में बोध पूर्व में भी सभी सविचित अनुत्पन्नी थे उत्पन्नता की भ्रांति मात्र थी और वह अनुत्पत्ति समानित सभी के अंदर जो आप मुक्त कह रहे हैं और बंधन वाला जीव कह रहे हैं दोनों में अनुत्पत्ति रूप वास्तव में समान एक में हुई है उसको आप बद्ध कहेंगे एक में भ्रांति निवृत्त हो गई उसको आप मुक्त कहेंगे वास्तव में न बद्ध है न मुक्त दोनों ही उपाय दृष्टि ही व्यवहार हो रहा है चित्त दृश्य तत् यथा क्योंकि वो जो जन्म है तत्व वह जो जन्म है वह चित्त का दृश्य मात्र ही था इसलिए व्यवहार था और इसी प्रकार से मुक्ति का व्यवहार भी जो है सब क्या संपूर्ण चित्त का दृश्य तो तो होने से मिथ्यात् जब हो गया तो ये जो जीव है उसका अपना परिपूर्ण आनंद स्वरूप नित्य सिद्ध स्वरूप वह हो गया अभिव्यक्त हो जाता है उसी गोले लेकर बात कही जाएगी चित्तम नोत्ती उत्तम कहा गया था हित्व भावे चित्तम से हेतु का भाव होने से चित्त उत्पन्न नहीं होता तदा न जाए थे चित्तम हित भावे कहा था ना छहतरवी में कारिका में छिहत्तर में ये बात कही गई थी उसी की व्याख्या संतर में कर रहे हैं सा अनुपत्ति चित्त से की दृशि की जो अनुत्पत्ति है मोक्षा वो किस प्रकार की है ये परमार्थ दर्शन अनिमित चित चित कैसा है इस समय कदम परमार्थ दर्शन के द्वारा जो निमित्त उत्पत्ति निमित्त किया था, निमित था? धर्मधरण नाम का वो निरस्त हो गया निरस्त है धर्माधरण नाम का उत्पत्ति निमित्त जिसका ऐसा होने से इस जी को क्या कहेंगे अनिमित्त से चित मोक्षा जनुत्पत्ति ऐसा जनुत्पत्ति है वही मोक्ष नाम से कहा जाता है सर्वावस्था उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति काल में उत्पस्थिति काल में विनाश काल में उत्तर काल में सभी कालों में भी वो कैसे था आज ही था समा निर्विशेषा निर्विशेषता आज तुम निर्विशेष समझना चर अद्वीता जैसे सर्व का उत्पत्ति स्थिति प्रलय और सर्व के से पहले सर्व का नाश के सर्व उत्पत्ति, सर्व का यह पांच अवस्था उत्पत्ति का पहला अवस्था उत्पत्ति सर्प का स्थिति सर्प का नाश और का ये पांचों अवस्थाओं में क्या है रसी है है। उस दृष्टिकोण से क्या कहेंगे अविशेष निर्विशेष है सगल अवस्था निर्विशेष का मतलब क्योंकि वह अद्वैत है सद्यावस्था में वो अद्वैत ही है जोत भाषित हुआ मिथ्या है वो आमगिरी में दूसरे प्रश्न यदा स्वाभाविक स्वाभाविक स्वरूप है तथा जन्म कल्पना इसी प्रकार से जन्म की कल्पना काले भी संविदो निर्विशेष अद्वित भ्रमता स्वाभाविकी ज्ञान स्वरूप जीवात्मा का निर्विशेष रूपता है अद्वितीय रूपता है ब्रह्म वह स्वाभाविक ही है जन्म भ्रम आ, तो जन्म निवृत्ति निवृत्ति से कहा जा जाता है? उस समय उसका अब उत्पन्न नहीं होगा अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा ऐसा जब कहा जाता है वो केवल ब्रह्म निवृत्ति की अपेक्षा वास्तव में से पहले से कभी जन्म ही नहीं हुआ एक कहने क्या जरूरत है पूर्वम अजातशीव अनुत्न्न चित्व क्योंकि जो है वास्तव में पूर्वमपी पूर्व ने अधान ज्ञान जब अधिष्ठान ज्ञान नहीं था अरे हो गए जीव पैदा हो गए अनुत्पन्न से अजात बने वह अनुत्पन्न का ही स्थिति चित का सर्वस्य सभी चित्तों का आप भले अनंत मानेंगे वो अनंत भी कहा तो, तो भी सभी जीवों का वास्तव में अनुत्पत्ति ही वास्तव में था अद्वैसी तिरतः क्योंकि उसका स्वरूप भी सदा बना रहता है जिसलिए कि चित्त का वास्तविक स्वरूप जो था जीविक स्वरूप का विज्ञान से पहले भी ये सब क्या है दृश्यम चित्त तत दृश्यम तत्वय दोनों के दोनों बातें वास्तव में कौन दो एक जो और द्वैत का जन्म, द्वयं और जन्म और के दोनों के दोनों पहले भी क्या था? दृश्य ही मानना पड़ेगा क्योंकि पहले से अजीन हैं, अब भी अजय सदा अजय सभी अवस्था में अजन कराते है सदा सदा के लिए में क्या है कद प्रागअपि विज्ञान चित्त दृश्यंत पहले भी वास्तव में विज्ञान से पहले भी क्या थे ये जो द्वैत है जन्म में ये सब है इसलिए तस्मा इसलिए अजात से सर्वदा चित्त से समाया एव अनुत्पत्ति है इसलिए समस्त जीवों का अजात रूपता चित्तों का अजात रूपता सर्वदा सभी अवस्थाओं में सम है समाय मतलब का मतलब निर्विशेष है निर्विशेष का मतलब वह है अनुत्पत्ति रूपा न कदाचित भवधि कदाचित व नव दी ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा कभी पैदा हो गया कभी नहीं भी हुआ कैसे अवस्था नहीं समझना बंद अवस्था और मोक्ष अवस्था ही नहीं है केवल सापेक्ष कथन मात्र हो रहा है भ्रांति काल को लेकर के मोक्ष कह दिया और मोक्ष काल को लेकर भ्रांति सापे कथन होता है सर्वन रूपयी व्य सर्वदा एक रूपयी है यह इसका तात्पर्य है अंतिम पंक्ति आंग प्रश्न रजु सर्प दृश्य दिर, रजु सर्प कैसा समान और जन्म क्या है, तो है इसलिए आप अनुमान कर सकते हैं द्वैत जन्मनी द्वैत और जन्म ये दोनों कैसे है मिथ्या है क्यों दृश्यपाद रज सपथ ऐसे अनुमान उससे भी पहले छहत्तर से भी पहले पचहत्तरवी कार्यक्रम एक बात आपने कहा था दया भाव सबुद्व निर्निमित्तो न जायते इत्युतम पचहत्तर में आए ना दया भाव सबुद्वैव निर्निमित न जायते उस निर्निमित्तो न जायते को छहत्तर में आपने व्याख्या कर दिया और क्षेत्र में जो कही गई, गई थी प्रदान प्रदाना जाय्त भाव फल सतरवी व्याख्या कर दिया इन पचहत्तरवी जो बात कही गई है द्वया ये बात हुआ। उसके लिए करते हैं। कि द्वैता भावोपलक्षित सत्ता को अनाद्यनताम परमार्थभूता प्रतिपद्य मानवी अवतरण कह दे रहे द्वैता भावोपलक्षिताम द्वैता भाव से उपलक्षित तो दस सौत्तर पृष्ठ काला पंक्ति अनानता परमातापादी प्राप्त धर्म हेतु असांगेण अति यद्वान्न अवतिषे तरसंसारदंान पुनः शरीर गृहित्ञा दैता अभाव से उपलक्ष्य करके उसने निश्चय कर लिया वास्तव में द्वैत नहीं है टिप्पण संख्या तीन काफी बोल रहे हैं यहां पर तो टिप्पण कर अत्र संविदम शेषम क्या जीवम कर कौन जान रहा है जीव जान रहा है क्या द्वैत वास्तव में नहीं है इससे उपलक्ष्य दूसरे क्या जाना सत्ता को जाना द्वैत के अभाव से उपलब्धित क्या हुई जिसमें द्वैत और द्वैता भाव दोनों को हमने पहले द्वैत अनुभव किया था ज्ञान के पश्चात कर रहा हूं अधिकारूप अधिष्ठान और वह सत्र अधिष्ठान कैसा है परमार्थभूत अनाद ऐसा प्रतिवाद्य निश्चित निश्चय करके देवादि के प्राप्ति का अनुभद धर्मादि हेतु धर्मादि कारणों का अनुष्ठान न करते यदि अनुष्ठान करेगा कर्मकांड को प्राप्ति न करते हुए जब तो तो तो हो स्थित होता है तब वह सर्वसंसार प्राप्त करता है जिससे पुनः शरीर को प्राप्ति नहीं होती ने कहा तीन नंबर टिप्पणी काफी करें देखिए कल्पित संविद जन्म निमित्त से धर्माधर्मादि रूप द्वैत्य अभाव अनिमित्तम से भावो अनिमितता ताम द्वेता इति स्वरूप संविधाम कुछ लोग यहाँ संविधम को अध्यार कर लेते हैं और ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं संवित जीव के जन्म का निमित्त क्या है धर्म उसके अभाव को अनिमितम कहा जाता है कस्य भाव अनिमित उसके अभाव का नाम अनिमित कसभाव अनियमितताम द्वैताभाव रूपां द्वैताभावत्व वह क्या है वह अनिमितता द्वैताभाव रूपत्व ही अनिमितता है उसी को समिधम ऐसा वर्णन करते हैं दूसरा क्या अपने पुनः द्वैताभावत्व से द्वैताभाव धर्मतया द्वैताभावत्व क्या है द्वैता भाव का धर्मांत अभाव में भी लिया कुछ लोग अभाव में भी चाहती द्वैताभावत्व ऐसे मान के चल रहे इन वास्तव में चाहती नहीं हो सकता किंतु तो धर्म मानी जा सकती अखंड उपाधि इसे कहते हैं द्वैताभावत्व द्वैताभाव धर्म तयादत्व धर्म रूपत्व भाव और क्या है द्वैताभावत्व धर्म रूप का भी अभाव तब तो मनवाना लेकिन ऐसे जो मानते हैं उस असंगत मानते हुए द्वैताभाव तो इन दोनों मतों को खंडन करते हुए जान करके आमगिरी ने द्वैताभावत्ता शव प्रयोग करने से ऐसा कहने से न संविधान का अध्याय करने की जरूरत है जैसे आपने कहा दिया काकवत देवदत्त से अध्याय करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने देवदत्त का घर कौन सा है पूछा हमने कहते काकोद और देवदत्त से काकोद्रह करने की जरूरत नहीं काकवद शब्द से ही उपलक्षित हो गया वो घर और वो घर किसका आपका प्रश्न का जवाब में से जिसका आपने प्रश्न पूछा है वो जवाब अपने आप सिद्ध जाता है अलग से कथन करने, करने, करने, करने की जरूरत नहीं पड़ती करने की जरूरत नहीं उपलक्षित शब्द का प्रयोग करने से कर्ता जीव आदि का अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ता है और अभावत धर्म कल्पना करके इतना लंबा छोड़े व्याख्या करने की अपेक्षा भी नहीं रह जाती है उपलक्षित शब्द कहने से विवक्षित समर्थ इनता स्व स्वपलक्षित स्व के प्रति स्व हो जाए ऐसा नहीं दिखा सकते द्वैताभाव अवसान ही, ही संविद इतर ही क्योंकि द्वैताभाव का अवसान कहा है इतर ही द्वैताभाव अवसान दी जो ज्ञान से भिन्न जितनी भी द्वैताभाव है उनके अवसान ही ज्ञान का श्री स्वरूप ऐसी श्रद्धा करते हुए तई शत द्वैता तो द्वैताभावत्वत्म अभिवृत ऐसे लोगों के द्वारा तो ब्रह्म में स्वीकार करते हुए ना तो क्या मार रहे अभाव का स्वीकार करते हुए पक्ष इति अवलोक्य प्रत्याथम अनर्थीकृत प्रकृत आह दलोक्षिता इसलिए उन्होंने द्वैत वहां पर जो श्लोक में अनियमित शब्द में जो ताप्रत्य भाव अर्थ वाला उस प्रत्य को त्याग करके केवल प्रकृत्यर्थ के आधार पर आनंद व्याख्या की है कदाचित द्वैताभावतीवत कदाचित तत्व एवं उपलक्षण दक्षिणा क्योंकि कवा भी कब तक रहता है थोड़ा बैठा रहेगा है ना उसी ये भी प्रकार की भ्रांति द्वै कदाचित लेकर के ले भाव भी कदाचित है। ये करने के लिए इन्होंने उपलक्षित तत्व शब्द का प्रयोग किया इस प्रकार के टा से टीका को घटाना पड़ता है श्लोकम तो जो है कार्य का आरंभ हुई बुद्धवा अनमित्तताम सत्याम हेतु पृथ्गना बुद्धवाता पर जो सत्ता है वो अनियमित रूपा है धर्म धर्म आदि द्वैत रहित रूपा है ऐसे जान करके निश्चय करके हेतु पृथ्ध और पृथक अलग से किसी भी फल प्राप्ति के योग्य कोई धर्म को अनुष्ठान न करते हुए वीद क्या है गेतु? अलग हेतु अलग हेतु क्या है धर्म आदि रूपा देवतादियों की प्राप्ति की या नरकादियों की प्राप्ति की योग्य कोई पुण्य पाप आदि को न करते हुए इसलिए क्षत्र प्रत्यान अनुष्ठान न करते हुए रहने वाला विद्वान पुरुष कैसे हो जाता है काम और शोक से रहित मुक्त हो जाता है और प्राप्त कर लेता है भाष्यक्त न्याय जन्म निमित्त से द्वैसे अभाव के आधार पर जन के निमित्त जो द्वैत है द्वैत इसके अभाव का निश्चय हो गया धर्माधर्म रूपी द्वैत का भाव निश्चय हो गया उस निश्चय कामार्थ रूप को जान लिया मेरा स्वरूप वास्तव में पुण्य पाप आदि बिल्कुल स्पष्ट भी नहीं स्पर्श भी नहीं है ना पुण्य पाप स्पृशता पुण्य पाप स्पर्श नहीं होता प्रिया प्रिय स्पृषता प्रशन ऐसे भी लिखा है तो शब्दावली से उसका स्पर्श भी नहीं है इसलिए प्राप्त देवादिंग प्राप्ति के प्रति कारण ही भूत धर्मा धर्म आदि पृथक अना उपादान ग्रहण न कर ग्र दे कर्म अनुष्ठान करेगा तो उनको ग्रहण करेगा कर्म नहीं करेगा तो ग्रहण भी नहीं करता इसका मतलब भाई सन्नित पास कर ना। जब तक कर जब मतलबेंगे नहीं तब तक वो कर्म कैसे त्याग देगा यदि एक भी ऐसा है तो श्रेष्ठा की पूर्ति करना पड़ेगा पुत्रेष्णा हो वित्तीष नोकेष्णा हो ऐसा उनको बांट दिया साथ ही साधन साध्य हो गया पुत्रित्त साधन हो गया साधन साध्य इनमें से एक भी ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा त्याग मूल वैराग्य में ही पहुंचता अंत में सारा चीज वैराग्य के ऊपर निर्भर है इसे धर्म देवादी प्राप्त पृथक अना अनुपा अनुपातदान त्यक्त वाय कम शोका वर्जित सारी कामना छोड़ दी और अपने आप शोक भी खत्म हो जाएंगे राजनीत्याग का मतलब क्या? का मतलब काम अत्यार। काम अत्यार हो होगी तो शोक अपने आप है काम शोक का आदि वर्जित तो कामना है तो शोक तो रहेगा ही तो कामना के अधीन होकर के आप कर्मादि करोगे और कर्मादि का सम्यक जिस समय जो फल चार फल मिलने से दुखी हो जाओगे मिला कम मिला तो दुखी ज्यादा मिला तो निन्यानवे का चक्कर चालू हो जाता है हर तरह से फंसते ही जाता है वो बढ़ता ही है घटता ही नहीं है कभी शोक है और आगे बढ़ाया जाए इसलिए तो हुआ है कि बना वहां एक जगह पर उतरी जमीन खरी ने खरीदी पहले फिर तो जंगल थी वगैरह में चलो और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं बढ़ाते बहुत बढ़ा दिया बढ़ा नजर पड़ गई एक बात नहीं बहुत घेर रहेगा बस कामबाज कर दी फिर लो टेंशन टेंशन अब मेहनत किए मेहनत छोड़ दो कोई बात जंगल की थी जंगल छोड़ दो बोल के चुप्पी में नए को तैयार बैठने बता के ऊपर नीचे कहा से राज्यपाल राज्यपाल सबको पकड़ पकड़ के अपने नाम करा के तो ये होता है समस्या ना तो इसीलिए कामना आ गई फिर तो वो छोट वाला है इसलिए हैं तो उसको त्याग दिया व्यक्ति ने तो काम जिंदा है सोचेगा कहाँ से मिलेगी कौन सा गाँव में जाए किस घर में जाए कोई अन्य क्षेत्र में जाए किस आश्रम में जाएगा जाए ना भूख आने पर कहते हैं यार ये भी नहीं क्यों अविद्याण वो जब नहीं रह गई तो ये भी इच्छा नहीं शरीर का से मरने से न तो मिले भूखा मिले, तो ऐसा व्यक्ति अभयम पदम पुनर्म जाये तिरता वह अभय पद को प्राप्त करेगा मतलब क्या जन्म ही भय है अभय मने जन्म का अभाव हो जाता है अधर्म आवत तो अभयपद की व्याख्या करते हुए कह कर दिया अर्थात आदि नहीं होता वो मुक्त हो जाता है पूर्व पक्षी कहेगा महाराज ये पद कुछ देर के लिए मिलता होगा अभय पद जैसे हर पद कुछ देर के लिए होता है ना जो भी पद मिलता है कुछ समय के लिए होता है मुख्यमंत्री पद मिला कितना समय साल महंत पद मिला जब तक ट्रस्ट वाले खुशी राजी हैं तब तक है जहां बिगड़ गया सारा काम खराब वो भी अभी से चलो अपने ही बनाया अपने खुद के आश्रम बनाए खुद महंतोगे तो भी मरने तक उसी तो नहीं टिकने वाला हर पद जो भी प्राप्त होता है इंद्र पद का भी समय निश्चित है ब्रह्म पद का भी समय निश्चित है सारे पद ऐसा ही है तो संसार आ जाएगा यानी जैसे मानकार अनेकों लाखों करोड़ों वर्षो से थी मान लो किसी गुफा में आज आदि के जमाने में पहुंचे जहा तहा तार तोर खींच बिजली जला दिया लाइट जल गई खत्म हो गया हवा खुशी हुई भंडारा हो रहा है अंदर के अंदर खाना बन रहे है, खा रहे है, इतने में बिजली चलेगी तब क्या होएगा? फिर अंधकार वैसे हो सकता है फिर भी ज्ञान जो है तुमको हो रहा है ब्रह्म ज्ञान किसी कारण वो फिर तो बड़ा होगा चक्र चलते क्या फायदा ऐसा बाबा प्राप्ति इस आश्र सदा रह कि नहीं रहेगा यह आशंका मन एक बार जो पाल प्राप्त यह सदा बना रहेगा बाद में कि नहीं अभूता प्रवर्तते निसंगं विनिवर्तते पहले कहा ना दया भाव सबुद्वैव निर्मित जायते पश्चात में दया भाव सबुद्वैव निर्मित होना जाए तो कहा था उसी को दूसरे वहां भी मुक्ति के बारे में कह रहे हैं जन्म नहीं होगा और यहां भी मुक्ति को बता रहे हैं लेकिन जन्म क्यों नहीं होगा दो बरा दो बरा कभी किसी में संग नहीं हो सकता आ सकती वहां पर इसलिए था कि जो आपने प्रकाश लाए थे गुफा का अंधकार को बिटाने वो कृत्रिम था स्वाभाविक नहीं था आप आपने आत्म प्रकाश से गुफा को प्रकाशित कर देते तो बिजली जाने से डर लगता क्या बिजली जाएगी तो अंधकार आए होगा ये डर ही नहीं रहेगा कि स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित नहीं हुआ कृत्रिम प्रकाश प्रकाशित किया आज कृत्रिम प्रकाश होता है इसको कोई स्रोत हो कारण होगा कृत्रिम पैदा किया कहीं न कहीं कही कारण के स्रोत से कहीं टूट जाए हो जाता है कृत्रिम का यह नहीं, नहीं है ये जो मोक्ष है आत्मा है ब्रह्म है ये अकृत स्वरूप वाला है अकृत्रिम स्वभाव स्वाभाविक है अपना स्वरूप है और कृत्रिम था वो भी क्यों था जन्मादि जो चक्रते संसार ही भी क्यों हुआ था अभूत का अभिनिवेश के कारण बात अभूत है इसी से वह असत्य द्वैत के अंदर जो सत्य दुराग्रह है उसी से इच्छित क्या हुआ तद तो अनुरूप वो तो भी जो विषय जिसको पकड़ रहे हैं आप वो भी कैसे हैं असत्य द्वैत में सत्यत्व का आग्रह की वजह से यह जीव जीवन उसके अनुरूप ही जैसा आग्रह उसके अनुरूप जैसा भूत सवार है वैसा ही सोचेगा हो हर समय एक भूत सवार रहता है ना सारा जिंदगी एक भूत सवार पे जीवन चल जाता है बचपन में भूत सवार खेलना कूदना खेलना कूदना खाओ पियो खेलो कूदो चार पांच उम्र तो यही चल गया पत्नी बीत तो गया? फिर अब तो शादी करना उसके बाद शादी का भूत सवार शादी हुई तो पत्नी का भूत सवार से तो हो गए बच्चे उनको मिथ्या है नहीं एक सवार। और वो सत्य मान करके जिंदगी काट देता है इसके अभिनिवेश के कारण से जैसा अभिनिवेश है वैसा वस्तु सदृश रूप अनुरूप मिथ्या विषयों में ही उसका प्रवृत्ति होती रहती है और भावंस वही जब भाव बुद्धवेबा व्यक्ति के को जान लेता है जान करके ही क्या हुआ मिथ्या विषय से वह निसंग हो करके विवर्त है वह लौटता है लौटने का मतलब गया अपने से रूप में बहिर्मुख गया था अब अंतरूख हो गया सत्यता और सत्यता पूर्वक उसमें महत्व यही दो कारण तो बहिर्मुख होने का पहले आपने वस्तु को सत्य माना सत्य कैसे माना पहले अस्थि माना फिर भाती फिर प्रीति स्वीकार कर लिया फिर इधम अस्तुमे आ गए मन में ये मेरा हो गया प्रीति हो गई अच्छा है बहुत बढ़िया है बहुत सुंदर है ये मेरा होना चाहिए इच्छा इच्छा हुई तो यत्न करेगा जाना थी? इच्छति में में प्रीति इच्छा इच्छा हुई इच्छा आने से उसने कर दिया। जो ज्ञान था वही खत्म हो गया तब तो उसके बाद आगे क्या हो गई नहीं भाती प्रति कुछ हो गई नहीं तो इच्छा भी नहीं ये कुछ भी नहीं सब निगता भाषा यस्माद् अभूता अभूत जो यस्भूतावेशयास्ती नहीं मिथ्या है पचहत्तरवी कालि का ही आया था पहली बार ये शब्द अभूता अभूत विद्यार्चत्वी मेथा दया भाव सौ जायते अवस्त भाव सै निसंगम जैसा थोड़ा अंतर के साथ है अभुता अभुता का मतलब क्या द्वे, द्वे अस्तित्व निश्चय असत इस द्वैत में या अस्तित्व द्वैत का निश्चय होना असत्य दैत में सत्य द्वैत का निश्चय कर लेना इसी का नाम अवि अविद्यापे ये जो हो उस वजह से ही रूपे चित्त प्रवर्त ये जो जीव है, तो मने जैसा सत्य कर, तो तो कर, कर लिया उसके अनुरूप उसमें प्रवृत्त हो जाता है तस्वीर वस्तुनो और ऐसा जो द्वैत है उस द्वैत रूपी वस्तु का जब अभाव यदा बुद्धवान जब यह साधक विवेकी शास्त्र और आचार्य का सहयोग से जान लेता है अनुभव कर लेता है, है, निश्चय कर लेता दृढ़ स्व विषय अपना जो ज्ञान का अभी तक का विषय पूता भ्रांति का विषय पूता द्वैत में प्रवृत्ति का प्रयोजन नहीं देख रहा है अब ना प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या था अभूता तो में प्रवृत्ति का प्रयोजक भ्रांति का विषय में प्रवृत्ति का प्रयोजक था अभूता नहीं प्रहु रहा प्रवृति के प्रति तो भ्रांति का विषय पूय प्रवृत्ति का निमित्त अभूता का नष्ट हो जाने से क्या हुआ वह निरपेक्ष हो गया निगम निरपेक्ष निरपेक्ष निरपेक्ष होकर के विनिवर्तते अभूत अभिनिवेश विवर्त अभूतभिनिवेश विषयाभिनिवेश विषयों से और द्वैत विषयों से जो वर्तमानी विषय है उनसे वो पीछे हट जाता है उनसे विरक्त होकर के अपने में प्रतिष्ठित हो जाता है इसी का नाम अभय प्राप्ति और तारस जो स्थिति वो सदा बना रहेगा अभय पद्म अठोदरी कार्य में कही गई थी उसी में और एक हेतु का वर्णन करने जा रहे हैं मजबद्वयम् कहते हैं निश्चला जब केवल विद्वानों के द्वारा अनुभव होता है विद्वत अनुभव गम्य होने से अशेष कल्पना अपना सर्वभत शुद्ध ब्रम नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव से वस्तु है इस मोक्ष का अभियान रूपत्व का वर्णन करते कह हैं वह क्या होता है विषय सही बुद्धा नाम बुद्धों का ही वह विषय है निवृत से उस समय तदा तब क्या होता है यह व्यक्ति द्वैत विशेष से तो निवृत्त हो गया और विषयांतर में अप्रवृत्त निवृत हो गया और विषयांतर से क्या है अप्रवृत्ति है उसके लिए टिप्पण विषयांतर से ब्रमा का मतलब क्या वृत्ति का का भी नहीं द्वैताकार वृत्ति भी नहीं अद्वैताकार वृत्ति भी नहीं किसी वृत्ति को करने का प्रयास ही नहीं निश्चला उस स्थिति का इस नाम निश्चित चित की निश्चल ब्रह्मस्वरूप स्थिति हो जाती है और यह जो स्थिति है स ही बुद्धान विषय यह तत्व पुरुषों का विषय हो सकता है और वह निर्विशेष एवं अद्वितीय साम्यम अजम अद्वयम् वह निर्विशेष है वह अजय वह अद्वैत है भाषण निवृत्त से अद्वैत विषया द्वैत विशेष वो निवृत्त द्वैताभाव निश्चय के द्वारा द्वैत विषय से वर्तमान विषय उसे निवृत्त हो गया और विषयांतरे विषयांतर सर्व विषय में अप्रवृत्ति तो भी नहीं होता अप्रवृत्त से मैंने आप उसको अखंडा का वृत्ति बनाने का भी प्रयास भी नहीं करता वो सब साधना काल में था ये मुक्त अवस्था लुणा के विधार है साधना काल में शुरू में अखंडा की वृत्ति बनना पड़ता हम प्रवास बनाने भी पड़ेंगे निरंतर उसका फिर चिंतन करना पड़ेगा जब भी करना पड़ेगा फिर उसका चिंतन जब, जब के बिना मन में टिके जाने जब के बहाने से प्रत्यार हो जाए तो प्रत्यार का सबसे बढ़िया साधन जब है योग निद्रा है इसी प्रत्यार के साधन होने जप में भी अनेक कोटि करने पड़ेंगे मुख्य चार है लिखित जब सारे इंद्रियों को लगाओ लिखने में नहीं दिया हाथ में माला चल रहा हो उधर हो जाएगा क्या फायदा पहले लिखित जब लिखित जब के बाद वही खरी जोर से फिरो उपाय फिरो फिर, फिर मानस चलेगा और इसके लिए पहले वांग सिंग जरूरी है नहीं जब कर रहे हो पीछे कोई आगे उसे बोलने लग गए तो फायदा गया बीच बीच जब तो टूट गया नियम बना लो इतना बस इतना जब मौन रहूंगा पाईस्थूल मौन पहले वांग संयम वांग मौन कलवांग संयम करो फिर वांग मौन में जाओ फिर अंतर मौन तच्चदा तो का धारण होगी योग साधना की प्रक्रिया है इसे आप ध्यान रखकर के बोल रहे इसलिए कि यह वो स्थिति है जब सभी साधनाओं से वो ऊपर पहुंच पहुंचा कर, कर अंतिम स्थिति में पहुंच गया है इसे उसका अखंड वृत्ति भी बनाने की जरूरत अप्रवृत्त अभाव क्यों कदा भाव दर्शन अभाव दर्शन मैंने द्वैताभाव निश्चय चित्त निश्चला चित्त मन चिता निश्चला चलन वर्जिता जो, जो चित्त का जीव का है वही अद्विद्ञानी लक्षण वह क्या है वो द्वैत शून्य विद्युक्ति मात्र आनंद अखंड स्वरूप अखंड आनंद स्वरूपा है वो ऐसा समझो सौ ही अस्मा विषय वही ये जो है ना विषय जिसलिए किसका विषय गोचर परमार्थदर्शी नाम बुद्धा नाम परमार्गदर्शी बुद्धों का न्यायों का ही मामला है तस्मात तत्म्यम परम इसलिए जिसले विद्वत्त का विषय है इसलिए क्या चर्चा करना जब विद्वान हो जाओगे या फिर विद्वान वर्णन कर रहे हैं तो हर स्थिति पहुंचे होगे, तो अपने आप से समझ में आ जाएंगे जो वस्तु है उस स्थिति को पहुंचा हुआ है अतएव क्या वो परमार्थ जो शाम तत्म तत्साम्यम पर छिपण है न छ तस्म पानसयूप वस्तु पर मन पर्रह्मी हो जाएगा अपरब्रह्मी पर निर्वशेष मे सदेश हो जाएगा, जाएगा। अपरब्रह्मेण सबेषता है माया तो भाव को प्राप्त निखिधर्मशून्य मन माया से अतएव उसको विशिष्ट का जन्म कैसे है है कह कह दिया दिया कल्पित उस ब्रह्म को जाता की से मायानपि तीव्र अब भी वो अभय पद के बारे में सुनकर के बड़ी जिज्ञासा बढ़ गई और जानना चाहते जा तो कैसा होता हो मोक्षि कैसी होती है पुनर्विपि सब विषय वह पुनः बताइए यह जो, जो बुद्धों का है वो किस प्रकार का तो होता है तब ये पुनः विशेष और विशेषण समझाने के लिए कह रहे हैं अगली कार्य का स्वयं सकृद विभात धर्मो धातु स्वभावत यह करके बोल दिया दोबारा संसार नहीं होने वाला सकृत विभात है एक बार भ्रांति मिट जाए दोबारा बारम्बार बार जिसकी भ्रांति पर हो जाए वैसे नहीं होने वाला यहां क्यों स्वयं प्रभात स्वयं प्रकाश है ना स्वयं प्रकाश ये अकृत्रिम प्रकाश स्वरूप है कृत्रिम प्रकाश दो आप बटन से ऑन ऑफ करते रहोगे यहां नहीं चलने वाला। एक बार प्रकाश प्रकाशित हुआ बस हमेशा के लिए प्रकाश हो जाए सर जो अविद्या सब कुछ था वो सार खत्म हो जाएगा कौन रोकेगा उस, कौन धकेगा उसे दोबारा कोई आए आएगा अविद्या हो सकता और दोबारा बात भी कहा जा रहा पहले उत्थी से अनुभव बंधन के इसलिए कहा जाए वास्तव पहले से भी नहीं था ना तो दोबारा कहां से एक बार भी आवरण ही नहीं हुआ है जगती पैदा नहीं हुई है तो दोबारा होने का प्रश्न कहां से उठे पहले कभी हुआ हो तो, तो दोबारा कहा जाए इसे बार बार कह रहे हैं कि जन्मा कर रहे हो सब पहले भी अजीत अधिकार को समझाने के लिए हम लोग कह अच्छा भाई तुम्हें संसार दिख रहा है तुम्हरे मान लो भी एक आत्मा नाम का चिस्ता ब्रह्म नाम का सत्यम ज्ञान अंगंतम ब्रह्माया ने उसको ढक दिया ढक करके मायरा पर प्रणाम कर दी आकाश वायु वगैरह से और उपाधिया बना दिया और में उस चेतन को ढका पृथ्वी को उस पर गिरने दिया और ढक भी दिया और ढकने से व्यक्ति करते क्या वहां से निकल प्रकाश के सब में सपने सकता समझते नहीं आदमी लोग लेकिन समझते हैं कि भाई त्मा को ढक दिया ढकने के बाद आत्मा ने ही सारा जगत को पैदा कर दिया फिर वो आत्मा उस जगत में घुसने गया असंभव परिकल्पना और उसका दृष्टान समझाने के लिए आकाश में ही क्या हुआ बादल पैदा हुआ और उस बादल में ही आकाश का प्रतिबंध पड़ गया जैसे समझाने के लिए वहां तो स्थूल एक निरवय सावय निवय का वैसे प्रतिब तो पढ़ी नहीं सकता आकाश का प्रतिम्ब कहना ही गलत है निरवय का न सावल निर्वयोग का कैसे प्रतिमा पड़ेगा तब आपको कहना पड़ेगा वो हो इसका मतलब आकाश का नीले मानी है जो बादल में पड़ा है नीला दिख रहा है जल में नीलापन दिखता है प्रतिमा आकाश का दिखता है माना जाए वो आकाश का नहीं किस था किसका बीच में विद्यमान जल और प्रकाश के तो सहयोग कर प्रतिबिंब है जल और तेज का संयुक्त प्रतिबिंब है वो। ते बात बनी आकाश से पैदा हुआ बादल और आकाश पढ़ा पड़ भी तो गया बनती नहीं वेदांत पंचकृत महाभूत आपका आकाश का, का, का प्रतिबिब है तो थोड़ा थोड़ा है ना अन्यायी से थोड़ा पढ़ सकता पड़े है विशिष्ट में पढ़े दर्पण में चारा दिखता है विशिष्ट में तो दिखाना सब्जेक्ट थोड़ी दिखता है पंचीकृत पंच महाभूत में न्यून है थोड़ा थोड़ा है तेज वायु उसको लेकर पढ़ सकता है उनके लिए तो बन तो नहीं सकता अतः वह निद्रा रहित है स्वप्न रहित है निद्रा स्वप्न रहित बने जागरित भी हो गया और आदित्या की अपेक्षा न रखने वाला होने से क्या कहते हैं स्वयं प्रभातम भवदी घटभाई संसार प्रकाशित नहीं सूर्य आदि के पैसा है सूर्य को भी अपने से दूसरे को प्रकाश देने के लिए ब्रह्म के पैसा है ये ब्रह्म के प्रकाश रहित हो जाए सूर्य भी अपने अधिष्ठान से ब्रह्म को छोड़ देगा दे तो सूर्य में कहां से चकमका प्रकाश आ जाएगा नहीं आ सकता उसका भी अपने अधिष्ठान कहीं कम आजिष्ठान है जो आपका अधिष्ठान है सबका अधिष्ठान उपाधि विशेष है वो तो उससे वहां से प्रकाश दे रहे है जो ब्रह्म का प्रकाश हो रहा है अन्य ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता की अपनी उपाध्यों में आप निकलेगा क्या नहीं निकलेगा जैसे आप देखते हैं चूल्हे बिजली का चूल्हे में आता है ना चूल्हा है वो जो आप लाते हैं उस पर डिपेंड है ना एलिमेंट कहते हैं लाते हो वो एक किलो वाट की होती दो किलो वाट की होती आधी किलो वाट की होती तार तो तार है तार डाल दिया बिजली फटेगी प्रकाश उतरा देगा उतनी गर्मी देगी सब कुछ होगा उसमें। अब इन बल्बों में भी ऐसी तारी तो होते विशेष बना हुआ है अब उसके अंदर आपने जीरो वाट से लेकर के पांच वाट तक बना लिया बल्ब हो हजार हजार वाट का भी पांच वाट का भी सब प्रकार के बल्ब तो इसलिए कहते हैं ये उपाधि की महिमा से कहीं कम प्रकाश की बिजली तो बिजली उतनी है सबको प्रकाश ज्यादा प्रकाश उपाधि हो तो गीली दीवार में छोड़ दो फिर और नाचते करेंगे सब तीसरे कहते हैं जैसा वहां आप देखते भाई भाई जी आप समझो ब्रह्म का प्रकाश सभी उपाधियों में समान रूपये न रहते हुए भी में अभिव्यक्त नहीं होता स्वयं अच्छा सब निर्पय प्रकाश भ्रम प्रकाश है अन्य सब्जो में सापेक्ष प्रकाश है इसलिए इसको सब प्रकाश और यह आत्मा नामक जो धर्म है इसके वस, इस वस्तु का स्वभाव क्या है सदा भाषण सक्र एक बार नहीं सक्र मे सदा एक बार में व्यक्त एक बार व्यक्त हो जाए दो नहीं होने का नाम, नाम ये बात होता है ये सदा प्रकाश हुआ है।, इस है इसका पुण्य पाप नहीं, नहीं को बोल रहे हैं आत्मा को ब्रह्म को धर्म शब्द बोल रहे धातु स्वभाव वस्तु का स्वभाव यादव असम एवं वस्तु का अपना यह स्वभाव है धातु स्वभाव होता है स्वयं तत्प्रभात न आलित स्वयम प्रकाशित हो जाता है आदित्य की कोई अपेक्षा नहीं है उसको कल्पित सर्वस धारणा धर्म इसको इसका नाम धर्म कैसे हो गया ब्रह्म को धर्म कह दिया आपने कैसे कैसे प्रकार देते हो ब्रह्म को ब्रह्म दिया क्योंकि कल्पित सर्वस धारणात् धर्म कल्पित समस्त द्वैत को धारण करने से इसका नाम धर्म भी हो गया और जब धातु कैसे गये हो धीते निधी सर्व निक्षिपे इति धातु आत्मा उच्चि में क्योंकि सारे चीज में स्वाप्र जागर सारी अवस्थाएं जिसमें निहित छिपा के दबा के रख दिया जाता है उसी का नाम धातु धारण पोषण धा धातु है निधीये नि करके निक्षिप्य दियात विलय कर दिया कर जाता है अवस्था को में उस आत्मा का नाम धातु शब्द है इसका धातु स्वभावता धाता का स्वभाव से ऐसे कैसे हो गया कल सर्वस्व ज्ञान साधन से उपसंहार साक्ष्यते भी स्वयं ज्योतिष क्योंकि ज्ञान के सगल साधन का उपसंहार हो गया फिर भी सुशक्ति में साक्षरपणा विद्यमान है इसे से उसमें स्वयं से सिद्ध हो जाता है आत्मा होने स्वप्रकाश है नहीं तो अनात्म का जग घ ज्योतिष भाव सकृतवाद सदैववाद सकृतवाद अर्थ सदैव बात ऐसे कर लेना लक्षण आत्माक्षर्म हे इस प्रकार का लक्षण वाला है ये आत्मा नामक धर्म धातु वस्तु होता उसके अपनी स्वभाव की वजह से वो वैसा है ये निर्णय हुआ किसी दूसरे से नहीं किया जा सकता दूसरे के प्रकाश को आपके अपने प्रकाश से हो जाए आपके प्रकाश सिद्ध हो जा रहे हैं लेकिन अपना स्वयं प्रकाश को कौन सी चीज से सिद्ध करोगे आप किसी अन्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता है वो अपने स्वभाव से हो वैसा है बच्चे चेदो विवेक्षित्रुति आचार्य उपदिष्ट तथे सर्वे नगरी अब आक्रोश करता है पूर्व पक्ष ऐसा आत्मा है ऐसा मोक्ष है।, तो है इतने लोग श्रुति बोल रही है आचार्य लोग समझा रहे हैं फिर भी मूर्ख लोग ग्रहण नहीं कर रहे क्या बात बड़े बड़े विद्वान उल्टा उल्टा क्यों सर्वे कथम नगरी तथे जैसा बता रहे हैं आचार गौड़पादा आचार शंकराचार्य वैसे का वैसे क्यों नहीं सब ग्रहण कर पा रहे हैं है है नहीं है आचार्य के प्रति कारण हो सकता ना या तो शंकराचार्य के वचनों का अनुभव न आने के पीछे गौड़पादा के वचन, के वचन का अनुभव न आने का पीछे श्रुति का वचन अनुभव आन न आने के पीछे उनके प्रति श्रद्धा का अभाव है अथवा ये इतने आचारी हो गए। तो तो प्रभाव पड़ गया या तो, तो वो अधिकारी वेद से स्वयं भगवान अवतरित होकर के सब अद्वेद के अधिकारी नहीं थे इसे जो अन्य अन्य अधिकारी उनके दृष्टिकोण से दस अलग अलग भाषा बनाते कई तत्त अधिकारी लोग तो तो को ग्रहण करेंगे उसमें होगी हो और एक दो चार पांच छह दस बीस जन्म उसमें लगा देंगे लग लग करके फिर, फिर तो अनेक भाषण को पढ़ के एक जन्म तो उसमें लगाएगा ना श्रद्धा पूर्वक फिर संतरण शुद्धि होगी तो अगला फिर अगला अगला ऐसे करके ही धीरे धीरे से अनेक जन्म संसि कहा उसको ला एवं उच्च मानव भी बहुशा परमार्थत्व कल अस्मात लौकिक इस प्रकार से बहुत मानवी और आचार द्वारा बहुत रूप से बहुत प्रकार से बताया जाने के बावजूद उस परमार तत्व तो तो को लौकिकों के द्वारा मन मंद और मध्यमाधिकारी मूढ़ों को जो छोड़ दो मूढ़ तो बिल्कुल निकल छोटे पशुपत जीने वाले मनुष्य को छोड़िए जो शास्त्र को पढ़ रहे हैं शास्त्र थोड़ी बहुत निष्ठा है आचार्य सुन भी रहे हैं ऐसे मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं ये पढ़े साफ इसलिए मंदिर मध्यम अधिकारी गई कस्मत नियु वे लोग जवाब क्या करें इन लोगों को दास बोध की कहानी कैसी का बूंद का पीछे आदमी चारों तरफ से घिरा हुआ मौत को भूल जाता लेद्र सुख है उस क्षुद्र सुख के पीछे आदमी सारा असली चीज को भूल कर छोड़ने को तैयार है हैचार वचन सब त्याग बड़े विचित्र संसार प्रत्यक्ष सबको अनुभव में आ रहा है ये बात सारा संसार लोग अनुभव कर रहे हैं पता है होने ये सब शुद्र सुख है इन्हीं मालूम में ऐसी बात नहीं है ज्ञाना थोड़ी बन गया चार दिन की चांदी फिर राम का मतलब क्या मैंने सारे हर आदमी मुंह से बात निकलती, निकलती है फिर भी उसी का पीछे नाली का कीड़े को नाली से निकाल दो फिर वापस नाली में जाती है। कोई हाल क्यों ऐसे पूछा जा रहा है सुखम देखम दे सदा कश्य धर्म से ग्रहण भगवान असू भगवान यह भगवान को आपने ढक दिया और ढकने में देर नहीं लगता लेकिन खोलने में बहुत समय लग जाता ढकने में देर नहीं लगता खोलने में लगता। कई बार आप देखते गेट वगैरह में भी आप लगा के आ जाते हैं ढक से कितना देर लगा लगाने में कृपा में पत्थर ठोको ये मार वो करो खोलने में मुसीबत ढकने में कितनी इधर लगी खोलने में उस बता नहीं उसमें कई बार ये उन है ना थर्मस। कोई अपना खोल दे इसको खुली नहीं खोलने में परेशान लौकिक वस्तु में जैसा है खुद के साथ हमने क्या किया कार्य यश्य कस्य धर्मस्य ग्रहेण जिस किसी क्षुद्र द्वैत वस्तु को ग्रहण कर लिया और करने मैं और मेरा क्षुद्र क्या है सबसे पहले शरीर जो मिला मैं पकड़ जंगला और मेरा पिताजी मेरा माँ मेरी भाई मेरा भाई मेरी बहन ये वो मैं और मेरा एक क्षुद्र चीज इनको ग्रहण करने से सुखम आवृदानायास अपने आप को कोई दूसरा आज्ञा पर चादर नहीं ओढ़ा आपने मरीज चादर अपने आप ओड ली है जैसे हाथी कर लेता है वैसे कर गज नारंग गारण हाथी क्या करता है नहाता है बढ़िया खूब घंटों लगाते जब नहाते हैं एक दूसरे पर खूब पानी डालेंगे खूब रगड़ देंगे दूसरे को नहाने के बाहर आएंगे आते पहले एक दूसरे पूरा मिट्टी अपने ऊपर भी डालेंगे दूसरे हम अपने ऊपर अपने आप मेरी चाक ओढ़ लिया है शरीर और अपने संबंधित वस्तुओं में अहंता ममता रूपी ग्रहण से ये कश्य च धर्म से सुखम असौ भगवान नित्य आव्रियते सदा के लिए मान आपने ढक दिया सहज में अनायास ही आपने ढक लिया है लेकिन अब खोलो दुखम भी बढ़ लेते परमार्थ बोध दुर्लभ होने के कारण से वह हमेशा के लिए बड़ा कठिनाई से प्रकट होता है बहुत कठिनाई से बड़ा दुख से वो खुलता है विवृंड कठोर है ना उसी को ऊपर वर्ण होता है खुलता उसके सामने जो उसे वर्णन कर लेता है या जिसे वह वर्ण कर लेता है उसके सामने वह प्रकट हो जाता है और वह वर्ण होना इतना आसान नहीं सबको वरण कर लेते वर ने कन्या का वरण ही तो किया तो क्या नाम है वर है ये वर है और कन्या है वो थू? है ना, वैना नाम है वर, अरे भगवान वर देते है ये कहा का वर है नाम रख दे उस आदमी को वर क्या चीज का वर है गले वो गले की हड्डी बनने से कुछ होगा दारू पी मारने वाला और क्या वर होगा हर छोटे चोड़ छोटे गुस्सा करे गाली दे, दे पीटे ये वर है ऐसे भगवान वर भेजता है, है न भेजता है ये वर ने आवर है। आवर आवर मने है निकृष्ट जंतु कुत्ता है लोगों ने जान के निकाल दिया लगता होना चाहिए वो आवर है ये आवर ने कन्या से वहा कर दिया यान? सच्चाई है लेकिन अब मानेंगे कैसे क्योंकि स्वयं मान लिए स्वयं स्वीकार किए हुए हैं सुखम आवरियत स्वयं भाषा आदित्य आदि भाषा कर